पातंजल योग प्रदीप सदर्शन समन्वय उत्तर उत्तरमीमांसा यदा तन्न दिवा न रात्रिना सन्न शासव एव केवल जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश उदय होता है तब वहाँ न दिन है न रात है न सत है न असत न व्यक्त है न अव्यक्त है वहाँ केवल शिव है हमारा सारा व्यवहार जड़ तत्व अथवा सबल चेतना तत्व में चल रहा है शुद्ध चेतन तत्व जड़ तत्व से विलक्षण है वह वैशेषिक दर्शन में बतलाए हुए द्रव्यों के सदृश किसी गुण कर्म अथवा समवाय की अपेक्षा नहीं रखता उपनिषदों में महत्व से उसकी विचित्र व्यापकता और अड़ुत्व से विचित्र सूक्ष्मता का न कि परिच्छिता का निर्देश किया है जैसे अड़ोरणीयान महतो महीयान अड़ु से अड़ु सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और महान से महत्तर महान्तम विभमात्म मत्वाधीरो न सोचती उस महान विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक से परे हो जाता है शुद्ध चेतन तत्व अपरिनामी, निर्विकार निष्क्रिय केवल ज्ञान स्वरूप कूटस्थ नित्य है जड़ तत्व विकारी, सक्रिय और परिणामी नित्य है जड़ तत्व में ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया चेतन तत्व की सन्निधिमात्र से है यह सिद्धांत सांख्य और योग के समान वेदांत को भी अभिमत है जैसे निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम वह निर्जो निर्वय है निश्चल है शांत है निर्दोष और निर्लप है अनेज अनदेकम मनसोजवीय अडोल एक मन से बढ़कर वेगवाला सर्वत्र व्यापक होने की कारण है गीता में इसका विस्तार के साथ वर्णन है जैसे यम अदाहियो यम अक्लेो सूष्य एवं नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन वह आत्मा अछेद्य है यह आत्मा अदाह्य अक्लेद्य और अशोष है तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है प्रकृत क्रियणाली गुण ही कर्माणी सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मान्य वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग गुणा गुणेशु वर्तंत इति मत्वा न सज्जते परंतु हे महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में भरत रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता मैयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हे तु हेतु न कौंतेय जगदी परिवर्तते हे कौंतेय मेरी परमात्मतत्व की अध्यक्षता से प्रकृति चराचर जगत को रचती है इस हेतु से जगत सदा परिवर्तित होता रहता है प्रकृत्यवर्मा क्रियश यह पश्यति तथा तथात्मा अकारता पश्यति और जो पुरुष समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही देखता है अर्थात वही तत्वज्ञानी है सत्व रजस्तम गुणा प्रकृति संभवा निबधनती महाबाहो देहे देव्ययम हे महाबाहो सत रज और तम यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को अविवेक थे, शरीर में बांधते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्ता यदा दृष्टान पश्यति गुणेभ्य परम वेत्ती मद्भाव जब पुरुष गुणों त्रिगुणात्मक प्रकृति के सिवा किसी दूसरे को कर्ता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अतीत परम शुद्ध आत्मतत्व को तत्व से जान लेता है वही मेरे स्वरूप परमात्मतत्व को प्राप्त होता है गुणानैताृत तृणदेही देहमुद्भवान जन्म मृत्यो जरा दुखर्विमुक्तों मृतमस्ते देह का स्वामी पुरुष स्थूल सुख्म और कारण शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है उदासीन उदासीनों गुणैर्यो न विचाल्य गुणावर्तंत इतव यौवतिष्ठतिगते जो उदासीन के समान साक्षी भाव से स्थित हुआ जीवन यात्रा करता हुआ गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता है और जो गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर स्थिर शांत रहता है उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है वह गुणातीत कहलाता है